नहीं, तो नहीं।, नहीं। इसको पढ़ा देंगे पूरा और फिर इस सूत्र का अर्थ दिया ना किसके आरम्भ में यहाँ पर भाष्ट के आरंभ में हल पर्यंत अंग सहित ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने वाले के लिए अनुसंधान करने योग्य मंत्रों का उपदेश किया जाता है ठीक है और उन मंत्रों में शब्द शब्द के वाच्य परमात्मा का अनुसंधान करने वाले के लिए उन उन देवताओं के द्वारा परमात्मा पर्यंत है लगेगा उन उन देवताओं के द्वारा परमात्मा कौन हाँ उन पूजन उन उन देवताओं के द्वारा परमात्म पर्यंत है मतलब उन उन देवताओं का बोध कराते हुए परमात्म पर्यत अंत के बोधक है परमात्म पर्यंत जब पर्यंत कहा जाए ना तो वह, वहाँ तक तो कुछ पहले भी है ना तो देवता के द्वारा परमात्मा के बोधा है तो देवता को लेकर है न ऐसा व अथवा साक्षात जब साक्षात है तो पर्यत लगेगा अथवा साक्षात परमात्मा के बोधक है लग जोड़ जाएगा हो जाएगा किसके लिए परमात्मा सर्व शब्द के वाच्य परमात्मा का अनुसंधान करने के लिए हाँ सर्व शब्द के वाच परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए सभी अर्थ परमात्मा पर्यत है इसका भी अनुसंधान करना चाहिए इससे क्या है की यह संसार की दृष्टि समाप्त होती है जिससे हमें ब्रह्म दृष्टि होती है अच्छा जी अर्थ ही कर सकती यहाँ पर तथा सचिव ही करते क्योंकि अत्र यहाँ पर तथा सचिव अर्थ वैसा होने पर ही वैसा होने पर ये क्या परमात्म पर्यत अर्थ का बोधक होने पर ही परमात्म पर्यंत अर्थ का बोधक होने पर ही सूर्यादि शब्दों का, पर का, का स्वरतावतम <Clesk> सूर्यादी शब्दों का स्वाभाविक रूप से एक विषयत्व उपलब्धित करने संभव होता है क्योंकि पर पर का तो वैसा होने होने कैसा मतलब देवता के द्वारा परमात्मा का बोधक होने पर अथवा साक्षात परमात्मा का बोधक होने पर स्वर सावगतम की स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से यम सूर्य आदि शब्दों का एक विषय संभव होता है इसका एक विषय तो संभव होता है, है। एक विषय तो संभव होता है मतलब ये ये सभी शब्द एक ही विषय को एक ही विषय को कहते हैं है ना नहीं तो यम किसी और को कहेगा सब शब्द किस शब्द किसी और को कहेगा समझ में? तो यम शब्द किसी और को कहेगा, सब कहे सूर्य और को कही था क्योंकि यहाँ पर दर्शा सको कि परमात्मा का बोधक होने पर ही परमात्मा का बोधक सभी शब्दों को परमात्मा का बोधक होने पर ही यह लेना चाहे साक्षात अथवा परम्परा हो परमात्मा को तो नहीं ब्रह्म विद्या का प्रकरण तो है लेकिन उसकी विशेषताओं को लेकर के अभी कैसे टिप्पणी ठीक है वैसा होने पर ही स्वाभाविक रूप से क्या सूर्य आदि शब्दों का एक दृष्ट तो संभव होता है तत् तब तथा तब या तो कहना कि उन मंत्रों में अनुसंधे मंत्रों में तत्र का सकते हैं मंत्रों में प्रथमेर मंत्रेण की प्रथम मंत्र के द्वारा प्रार्थते का प्रार्थना की जाती है प्रार्थते लिखा है ना प्रथम के द्वारा क्या की, की जाती है प्रार्थना प्रथम के द्वारा पूरा से विवक्षित भगवान से पूरे से विवक्षित भगवान से प्रस्तुत समाधि की प्रतिबंध प्रस्तुत समाधि के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है प्रस्तुत मतलब जिसका प्रसंग चल रहा है प्रसंग जिसका चल रहा है समाधि का समाधि यह समझना यहाँ ऊपर प्रसंग आया समाधि के प्रतिबंध का ऊपरी लाइन में किसका प्रसंग आया है तो संवाद नहीं यहीं पर सत्य साफी अपीतम अपीतम, है ना? अच्छा जी, में? तो ये किससे नया हिरणमय से कहा गया है ना? न कि यहाँ पहले से प्रसंग तो आ रहा है समाधि का और यहाँ प्रसंग किसका आया समाधि के प्रतिबंध का ऊपरी पंथी में ये प्रस्तुत समाधि के प्रतिबंध की निवृत्ति की प्रार्थना करते हैं समाधि समाधि का अनुभव क्या है सुन लो भाई ऐसा ध्यान देना कि प्रार्थना चीज़ आती है समाधि क्या है कि वो साक्षात्कार रूप ही तो है परमात्म दर्शन रूप परमात्मा साक्षात रूप क्या है समाधि जी सुनिएगा समाधि क्या है परमात्मा साक्षात्कार रूप है परमात्मा दर्शन रूप है है ना तो उसकी प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है या तो प्रस्तुत से यही ले लो सबसे बढ़िया समाधि के प्रतिबंध की निवृत्ति प्रस्तुत क्या है समाधि के प्रतिबंध की यही ठीक है, है और समाधि यह ठीक रहेगा प्रस्तुत समाधि के प्रतिबंध की निवृत्ति की प्रार्थना की जाती है प्रस्तुत की प्रार्थना प्रस्तुत क्या है समाधि के प्रतिबंध की निवृति ये समझ लेगा प्रार्थना की जाती है किस प्रकार प्रेरणा दृष्टये अत्र सत्यपी मुखम तत्वरा यहाँ पर सत्य शोधक है सत्यम चत्यम अभूत अथनामे सत्य सत्यम प्राणाई सत्यम तक्यं सत्यम च नृतम चत्यम अभवत हमने बताया था कि सत्यम है ना सत्यशब्द पर सद सोमीकेकदित इस प्रकार सृष्टि के पूर्व काल में जो परमात्मा कहा गया है वो किस शब्द से लेना है सत्य शब्द से लेना है है ना? और वो परमात्मा ही जगत रूप में हुआ है तो जगत क्या है चेतन वो चेतन तो सत्यम कर्तन जीव और अन्य ख्यात हुआ अचेतन कृत थी जो सत्य से विन होता है ना की वो परमात्मा ही चेतन जीव तथा अचेतन रूप हो गया है तो यहाँ पर जो सत्यम वो वर्त में सत्यम शब्द किसका बोधन है सत्यम सत्यम परमात्मा का सत्यम है हाँ, आगे देखना ज्यादा अब अब अब नाम परमात्मा का नाम सत्य का सत्य कहा जाता है नाम लेना भाग रूप नाम क्या वार्षिक भाग रूप नाम दे क्या है भाग, भाग रूप और नाम ये लघु कम ने वार्षिक आया जो धेय है ना यह स्वार्थ में हुआ है भाग से रूप से और नाम से धे, स्वार्थ में होता है रूप रूप नाम रूप नाम क्या तो ये ढेय जो है यहाँ पर स्वार्थ में होता हुआ है प्रत्येक और तो नाम धेय का क्या सत्य नाम तो अब देखिए अब परमात्मा का नाम सत्य का सत्य कहा जाता है क्या नाम है सत्य का तो कैसे तो बताते हैं क्योंकि प्राणा वही सत्यम जीव ही जीव सत्य ही है ऐसा लगाना जीव भी सत्य है या नहीं कहना जीव भी सत्य है तो परमात्मा वो सत्य नहीं कहना जीव सत्य ही है जीव सत्य हाँ और तेसाम उन जीवों में भी तेसाम का तो क्या अर्थ है या उन जीवों का ही उन जीवों का उन जीवों का या सत्य परमात्मा है इसके क्या लेंगे परमात्मा उन जीवों का सत्य कौन है परमात्मा तेसाम सत्याम सत्यम उन जीवों का सत्य परमात्मा ठीक है सत्य का उन जीवों का सत्य परमात्मा है या उन जीवों का परमात्मा सत्य सत्य सत्यम न हो गया ना तो यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर देखना तेसाम एस सत्यम ये सत्य शब्द किसका बोधक है परमात्मा और प्राणा सत्यम यहाँ पे सत्य सत्यम में पहला सत्य सब्द किसके लिए इत्यादि इत्यादि वाक्यों में जीव जीव जीवे, पीतस्थ्रियोगात, जीवे पीतस्थ्रियोगात का सत्य शब्द है ना जीव में भी सत्य शब्द का प्रयोग देखा जाता है पंचमी है ना उसका प्रयोग देखो उसका प्रयोग हेतु किसने सत्य शब्द अत्र जीव पर है ना अत्र कारुति में सत्य शब्द जीव का बोध है जीव पर जीव पर कहा जीव बोधकह क्यों तो उसने हेतु होने कारण पंचमी लगा दी है ना तत्पियोगात लगेगा हाँ पंचम तृतीय दोनों होता है। अब देखना सत्य मुखम तो सत्यस्य मुखम सत्यम सी मुखम कार्य देखेंगे अनेक इंद्रियातया मुख बद अवस्थितम मन हाँ। अनेक इंद्री क्या उपकारक रूप से अनेक इंद्री के उपकारक रूप से या अनेक इंद्री का उपकारक होने से मुख के समान स्थित मन मुख के समान स्थित मन क्यों मुख भी क्या है कि शरीर इंद्री सबका उपकार है मुख के द्वारा भक्षण करने से शरीर इंद्री सबका पोषण होता है तो जैसे मुख सबका उपकार है है वैसे मुख क्या है कि सभी इंद्रियों का उपकारक है अनेक इंद्रियों का उपकारक होने के कारण मुख के समान स्थित है मन लग गया तो मुख अर्थ क्या हुआ मन लक्षणा से यहाँ मुख्य अर्थ है मुख्य समान मुख का क्या अर्थ है मुख्य समान कौन लक्षण ये क्यों हिणमयन तो दे। देखे। पात्रित तो देखेंगे रागात्मक हिरणमय सदृशेन रजोमये न पात्रण परमात्मि वृत्ति प्रतिरोधक छादित तो हिरणमय का अर्थ देखेंगे हिरणमय का अर्थ है हिरणमय सद्रसेना क्या अर्थ होगा हिरणमय और पात्रण का अर्थ है रजोमयन पात्र पात्रण का क्या है नहीं नहीं दोबारा भूल हो गई मेरे की हमारी भूल हो गई है यहाँ पर हिरणमय का अर्थ है हिरणमय सद्रसेन रजोमयन क्या हिरणमय सद्रसेना रजोमीन ये किस अर्थ हुआ हिरणमयन का और पात्रण का अर्थ है परमात्म विषय वृत्ति दिखे पात्रण का क्या है? और उसका हिरणमय का क्या अर्थ है हमने कैसा बताया था पात्रण पात्र ये बताया था ना मतलब रूप ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक अब लगाइए हिरण में सदृसेन अर्थ सुवर्ण के सदृश राधात्मक रजोगुण से राधात्मक या रजोमयन यहाँ भी मयठ प्रत्य स्पार्थ में है तो कार्य हो रजो रजो में रजोमये हाँ गुण रजो, रजो रजो है ना के समान आकर्षक राजात्मक रजोगुण से, रजो से आच्छादित है लगाइए पात्रेण कार्य हुआ पात्रेण कार्य पहले क्या बताया था प्रतिबंधक किसका प्रतिबंध सम्भूति रूप ब्रम विद्या का प्रतिबंधक यही बताया था ना सम्भूति रूप विद्या का प्रतिबंधक यहाँ पात्र करते हैं परमात्म विषय वृत्ति प्रतिरोध के प्रतिबंध के प्रतिबंधक किसका प्रतिबंधक वृत्ति का परमात्म विषय वृत्ति का प्रतिबंधक परमात्मा विषय ध्यान देना घट ज्ञान को कहेंगे घट विषय वृत्ति घट ज्ञान को क्या कहेंगे पता नहीं सुनिए ज्ञान को क्या कहेंगे तो वृत्ति करते तो ज्ञान ही होता है घट ज्ञान को कहते हैं घट विषय ज्ञान पट विषय ज्ञान कहते हैं ज्ञान वृत्ति यही है तो परमात्म विषय विषय अर्थ हैं यहाँ पर विषय है समाज कर्म परमात्मा विषय परमात्मा विषय हाँ भिश्यान भिश्यान तो उसे कहेंगे परमात्म से वृत्ति विकल से होता है क्या प्रत्येक तो परमात्म विषयक वृत्ति मतलब क्या हुआ की परमात्म ज्ञान परमात्मा या तो परमात्म विद्या या कही ग्रह्म विद्या लग जाएगा परमात्म से वृत्ति कर्त क्या हुआ परमात्म से ब्रह्म ब्रह्म के प्रतिबंध हो जाएगा प्रतिबंधक सुवर्ण के समान आकर्षक रागात्मक रजोगुण से आच्छादित है अभितम कर आच्छादितम है कि आच्छादित है किससे आच्छादित दे है यहाँ रजोगों से आच्छादित बताया ना चलिए इसका मतलब क्या है हृदय सन्नीत तो परमात्म जैसे हृदय में विद्यमान हृदय में जैसे विद्यमान होने तो पर भी या तो हृदय में विद्यमान हृदय में विद्यमान परमात्मरूप विरुद्ध वृत्ति वाला है या प्रतिबंधित वृत्ति वाला है प्रतिबंधित तो बता तो तो तो रहा हूँ ध्यान देना कि जो ए, ये देखना की परमात्मा के आकार की वृत्ति हो रही है नहीं हो रही। तो निरुद्ध वृत्ति मतलब वृत्तिश लेना है यहाँ पर ब्रह्म विद्या ब्रिटिश लेना है कि परमात्मा विषय वृत्ति कह लेंगे ब्रह्म से वृत्ति मतलब ब्रह्म विद्या तो मतलब निरुद्ध ब्रह्म विद्या वाला या तो ब्रह्म विद्या वाला क्या कर प्रतिबंधित ब्रह्म विद्या वाला कौन हुआ मन है? हाँ मन मन हुआ है ना निरुद्ध कार्य बता रहा हूँ निरुद्ध करते प्रतिबंधित और प्रतिबंधित वृत्ति वाला वृत्ति लेना है कि ब्रह्म विद्या मतलब प्रतिबंधित ब्रह्म विद्या वाला कौन है मन तो लगाइए हृदय में स्थित परमात्म विषयक प्रतिबंधित वृत्ति वाला परमात्म विषय प्रतिबंधित मतलब परमात्म विषय वृत्ति प्रतिबंधित है क्या प्रतिबंधित है से लग जाएगा हृदय में स्थित परमात्मा विषय में या हृदय में सन्निहित परमात्मा के विषय में प्रतिबंधित वृत्ति वाला लग जाएगा कौन है मन रजा कथनम संतो भी उपलक्षणम यहाँ पर जो अभी हिरणमयन क्या कर दिया है हिरणमय में तो यहाँ जो रजा कथन रजो गुण का कथन तम समसा तम सा अपनी उपलक्षण है वो भी प्रतिबंधक है ठीक है तो अभी हिरण मयन का अर्थ किया था हिरण मयो मय यही अर्थ किया ना अब दूसरा अर्थ बताते हैं हिरणमय शब्देना कर्माधीन भोग्य वर्ग प्रदर्शनम वाह विख लो यहाँ करता है ये पक्षांतर में अर्थ बताते हैं प्रदर्शन प्रदर्शनम के आगे वाह लिखिए ये देखना की हिरणमय शब्द थे हिरणमय हुआ मतलब अथवा हिरणमय शब्द से कर्म के मतलब हिरणमय शब्द अच्छा हाँ हिरणमय शब्द से कर्म अधीन मतलब कर्म जन या कर्म से प्राप्त होने वाले भोग्य पदार्थों का बोध होता है भोग्य पदार्थों का हिरणमय अथवा हिरणमय शब्द से कर्म से प्राप्त होने वाले या कर्माधीन भोग्य पदार्थों का होता है भोग पदार्थों का बोध होता है तो रण में शब्द का प्यार्थ हो जाएगा भोग भोग्य पदार्थ क्या होगा भोग्य पदार्थ भोग के पदार्थ पहले हमने क्या बताया था कि सुवर्ण के समान आकर्षक विषय भोग की आकर्षकों वासना, वासना था ना तो सुवर्ण के समान आकर्षक विषय ले लेना क्या ले लेना है विषय ले, ले लेना और विषय का भोग मतलब अनुभव तो सुवर्ण के समान आकर्षक कौन दिसे। नहीं विषय विषय पढ़ना अच्छा रहेगा अच्छा किसको रहेगा क्योंकि आकर्षण किसमें होता है किसी में तो जैसे जैसे वस्तु है ना, दूसरे विषय भी की तो सुवर्ण के समान आकर्षक विषय को पकड़ना अच्छा है ठीक है तो सुवर्ण के समान आकर्षक कौन है विषय और उन विषयों के, के भोग से नहीं विषय के भोग क्या बताएस के समान के भोग का भोग के समान आकर्षक विषय भोग की वासनाओं से वासना हाँ सुवर्ण के समान आकर्षक विषय हैं और उनके भोग की वासना ये बताया था ना तो यहाँ पर ये क्या अर्थ करते हैं कि हिरण में सबसे अर्थ करेंगे क्या कि भोग के वर्ष करते अर्थ भोग्य पदार्थ भोग्य पदार्थ मतलब विषय भोग्य पदार्थ का क्या तो ऐसा लगाइए सुनो सुवर्ण के समान आकर्षक भोग्य पदार्थों से आच्छादित है सुनो सुवर्ण के समान आकर्षक भोग्य पदार्थों से अच्छा दिखता है या सुमन के समान आकर्षक विषयों से अच्छा दीप है ध्यान मन कहाँ है और विषय कहाँ है विचार करो तो जो भोग्य पदार्थों के द्वारा मतलब विषय के द्वारा मन अच्छा दिखेगा कैसे कि भोग जन्द वासनाओं से भोगचंद वासन। तो जब ये जब में शब्द का ये अर्थ करेंगे तो वो जोड़ना पड़ेगा क्या जोड़ना पड़ेगा वासन। वासन। तो मन में होंगी हाँ बताती सुनिए मतलब भोग पदार्थ मन को कैसे अच्छा बनते हैं स्वजन वासना होते ना विषय अच्छा कैसे बनेंगे भोगजन वासना होते नहीं बनेंगे स्वरूपता अच्छा तक है क्यूँकी विषय तो बाद में भी बने रहते है ना अंताग्रह शुभ होने पर भगवत दर्शन होने आरोप साक्षात्कार होने आरोप विषय तो बने रहते है तो विषय स्वरूपता अच्छा नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं भोगजन वासनाओं के द्वारा हाँ हाँ तब विषय नहीं बनते इसलिए बताया ना की आच्छादक नहीं है बल्कि वो स्वा भोगजन वासनाओं के द्वारा आच्छादक है भोगजन्य उनकी अनुभव ऐसी जो वासनाएं होती है अनुभव में देना की प्रत्यक्ष भी होता है अनुभव और भी होता है सुन करके भी तो अनुभव होता है मतलब जो प्रत्यक्ष अनुभव करना और ये अनुभव जो है ना के, के आता है ना की अनुमान प्रमाण से भी अनुभव होता है सब तो तो तो प्रमाण से अनुभव होता है बात है इस समझ में तो फिर वो जोड़ना पड़ेगा है ना की भोग्य पदार्थ कैसे वो बनेंगे अच्छा तो आप भोगे वासनाओं के द्वारा समान आकर्षक विषय के भोग भी वासनाओं से आच्छादित है थ भी आगे टेस्ट कर लो पूर्ण विराम बना हुआ है ना नर्थ है मन और कैसा मन जीव से मुख्य स्थानीयम जीव के मुख्य स्थानीय जीव के मतलब जीव के मुख्य समान एक अर्थ मन जीव के मुख्य मुख्य समान मन है ना जीव से मना जीव से मना और वो कैसा है मुख्य समान तो मन जीव से कन्व मना से समान साथ जीव किसके साथ है मुख्य समान जीव का मन पोषण पोषण करते हैं पोषण स्वभाव जनों के पोषण करने के स्वभाव वाला ये पोषण शब्द का सीधे अर्थ हुआ कि अंतरात्मा के उसके मतलब उसके द्वारा हुआ दिशा के द्वारा सीधा हो गया ना हाँ सीधा अर्थ हो गया अच्छा अब देखिए अपावरण अर्थ क्या है निर पिधान गुरु की आवरण रहित कर दो आवरण दे दो मन, मन, को। को। मन को है ना अच्छा हमने जब बताया था तो क्या किया था मन, मन नहीं ऐसे इसमें क्या बताया था मन को किया था आवरण को कर दो, दो। आवरण को आवरण को हटा दो प्रतिबंधक को हटा दो यही था ना क्या किया रहा प्रतिबंधक को या आवरण को हटा दो और ये क्यार्थ करते हैं क्योंकि पात्रण से क्या कहा गया था प्रतिबंधक कहा गया था तो हमने सबसे लिया प्रतिबंधक को हटा दो ये तब से किसको ले रहे हैं मन को कोब तो से लेंगे किसको प्रतिबंधक को तब आवरणों को क्या करना पड़ेगा हटा दो प्रतिबंधक को हटा दो ये क्या कर रहे हैं मन तो मन को फिर क्या कर दो मन को हटाना नहीं मन को मन को क्या है जिए दुण। जिए दुण। क्या है आवरण से कर दो मन इसलिए अर्थ किया निरस्त आवरण से रही कर दो बात वही हुई बात वही हुई हाँ तो हटा दो यदि वहाँ लेंगे क्या और प्रतिबंधक तो हटा दो वर्ष पड़ेगा और तो क्या है की से से कर तो। अच्छा, कर दो तो। दो लग जाएगी कस तो करते तो कर किस कारण किस प्रयोजन के लिए तो कहते हैं सत्य धर्माय यहाँ पर सत्य धर्म आय करते सत्य से धर्म धर्म करते धर्म धनोभूत है ना सत्य हाँ धर्माय एक अर्थ धर्म भूट आए धर्म का क्या अर्थ है और सत्यस्थ कर जीव के धर्म भूट या जीव के धर्म धर्म भूट करते धर्म और जीव का धर्म दृ। क्या है दृष्टि दृष्टि एक अर्थ है की ब्रह्मानुदर्शन आए की ब्रह्म का साक्षात्कार करने के ब्रह्म का पूर्व में कहे गए ब्रह्म का अनुदर्शन करने के लिए हम्मये सत्य जीव का सत्य सत्य सत्य है ना का दो बार सत्य पद आया है दोनों बार जीव का ही मोदक है है ना लग गया अच्छा अब हम सोचते हैं थोड़ा इसको टीका एक दो जगह बता सकते हैं आपको तो बता दें टिप्पणी तो इसी से संबंधित है सात दृष्ट या तोदेशो वाम देव यात्र है कहते ज्ञानी का इसी रूप में साक्षात्कार होता है किस रूप में अहम मनुरा भवन सूर्या है ना उसको ब्रह्मांड होता है यहाँ पर जो है ना अहम जो है ना यहाँ अहंकार अहंकार नहीं है आम का क्या अर्थ है परमात्मा अर्थ है अहम का क्या अर्थ है आहम शब्द अहंकार का भी बोता आम शब्द किसका किसका बोलता है माप से क्या उत्पन्न हुआ अहंकार तत्व तो है शरीर में विद्यमान वो तत्व निकल सकता है शरीर रहते रहते हैं जा आवृत्ति जाएगी लेकिन अहंकार तत्व जाएगा क्या तो आम सब अहंकार तत्व का बोधक है और आम शब्द अहंकारात्मक आवृत्ति का बोधक है अंकारात्मिक आवृत्ति जिसको कहते हैं घमंड कहते हैं गर्व कहते हैं अहंकार कहते हैं तो, तो उसका बोधक तो वो तो हटाना पड़ेगा और आहम शब्द परमात्मा का भी बोधक तो है किसका बोधक है है। आम श्री कृष्ण ने भी अपने लिए प्रवक्ष्यामी क्रिया का करता क्या है <laughs> नहीं तो वहाँ पर प्रवक्षती है क्या आह है ना हाँ तो आम शब्द परमात्मा का वाचक है भी हाँ अच्छा तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो अहम बुद्धि हटाने का मतलब होता है कि देहात्म बुद्धि हटाना है ना और वो अहंकार हटाना अहम शब्द के चार अर्थ हैं हाँ वहाँ तो परमात्मा कहीं है वो बोटक है तो हम शब्द तो अंसों के बोटक है यही जो बहुत लोग समझते नहीं है आम शब्द के अर्थों में भेद नहीं समझकर करके लोग बहुत उलझन में पड़े रहते हैं अधिकांश लोग नहीं समझते है श्रीवास्तव में बहुत अच्छा इसे आम इससे स्पष्ट किया है आगे देखना तो इसी प्रकार का सक्षात्कार होता है जैसे आम मनोरभ सूर्यअस्त ऐसा आम ब्रह्मास्मी ऐसा अनुसंधान करने को ब्रह्म सूत्र में भी बताया है उपनिषद भी ऐसा ही कहते हैं उनकी लगाई है सात दृष्टि सूत्र है सूर्य शब्द सूर्य का वाचक कौन है ये तत्रक तत् अंतरवर्ती परमात्मा पर्यतः तत्त शरीर वाले नहीं शरीरक है दुण शरीरक सूर्य शरीर वाले क्या हुआ? सूर्य शरीर वाला कौन है सूर्य अंतरवर्ती परमात्मा सूर्य शरीर वाला कौन है परमात्मा सूर्य तत्शरी का हुआ सूर्य शरीर मतलब सूर्य रूप सूर्य शरीर है जिसका परमात्मा तो का तो तो का? दे तो शरीर का क्या है तस्त शरीर है जिसका सूर शरीर है तो सूर शरीर कौन है परमात्मा और जो सूर शरीर परमात्मा है वो <शुर> सूर का अंतर्वर्ती परमात्मा है सूर शरीर तथा सूर शरीर सूर में विद्यमान परमात्मा क्या सूर्य शरीर सूर्य में विद्यमान होगा की नहीं होगा की सूर्य शरीर सूर्य में विद्यमान परमात्मा पर्यत सूर्य का वाचक पूछ सकते हैं कौन है सूर्य सूर्यचकोषण शब्द कहाँ तक है अंतरवर्ती परमात्म पर्यंत है मतलब सूर्य शरीर सूर्य अंतरवर्ती परमात्म पर्यंत है मतलब परमात्म पर्यंत अर्थ का बोधक है इसका मतलब सूर्य का पहले सूर्य का बोधक है कि नहीं है सूर्य का बोधक होते हुए परमात्मा तक का बोधक है लग जाएगा अब इसमें बताते हैं यह आदित्य तिस्थन यह आदित्य मंत्रो यम इस श्रुति इस श्रुति के अनुसार क्यों इसी श्रुति पंचमी है ना क्यूँकी ऐसी श्रुति है श्रुपी होने से सूर्य क्या हो जाएगा उसका शरीर और परमात्मा क्या हो जाएगा उसके अंदर आत्मा तो शरीर वास्तव शब्द परमात्मा तक का बोध करायेंगे सूत्रकार सूत्रकार कौन वेद अभ्यास सूत्रकार कौन वेद्यास सूत्रकृत कर सूत्रकार की सूत्रकार वेद अभ्यास भी दिवसों में वेद शास्त्र प्रमाणीकृत ऐसे वेद शास्त्र को ही प्रमाण मानकर ऐसे वेद शास्त्र को ही प्रमाण मानकर कौन वेद शास्त्र है आदित्य ब्राह्मण या में कहे हुए कि सूत्रकार भी वेदम करते ऐसे बेर शास्त्रम शास्त्र ऐसे वेद शास्त्र को ही प्रमाण मान कर के परमात्म पर्यंत अर्थका परमात्म पर्यंत अर्थिका, कराते। अर्थिका कौन बोध कराता है ये। सूत्रकार कहाँ पर है तो आगे बताते हैं शास्त्र दृष्टिया सूत्र है ना इस प्रकार इंद्र प्राणाधिकरण में इस प्रकार मतलब इंद्र प्राणाधिकरण का सूत्र है शास्त्र दृष्टिया सूत्रकार वेद अभ्यास भी ऐसे वेद शास्त्र को ही प्रमाण मान करके शास्त्र दृष्टिया वामदेववत इस प्रकार इंद्र प्राणाधिकरण में परमात्मा दर्ज का बोध कराते है ठीक है शास्त्र दृष्टिया आकाश जो पूर्ण विराम की समाप्ति पर देखना शास्त्र दृष्टिया का क्या अर्थ है की शास्त्र ज्ञान इत्यादि शास्त्र ज्ञान आगे दृष्टिकर्थ ज्ञान दृष्टि का क्या अर्थ है तो शास्त्र दृष्टिया की जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी जिसका शरीर है जो पृथ्वी का आत्मा है आदित्य तिष्ठन है सर्वभूटा तो अंतरात्मा सभी प्राणियों का अंतरात्मा है परमात्मा सभी प्राणियों उनके अंतरात्मा है ये सभी बृहद राणो को अंतरियामी ब्राह्मण में आये विश्व के अंत है इत्यादि शास्त्र है इत्यादि शास्त्र जन ज्ञान इत्यादि शास्त्र जन किसूत्र शास्त्र दृष्टिया ज्ञान से है उपदेशा तो सूत्र में शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशा है ना उपदेशा करते हैं ना उपदेशा करते हैं कि है की मा मुस्कृति उपदेशा उपदेशा है ना उपदेश का अर्थ कि इंद्र के द्वारा किया होगा उपदेश किसके लिए प्रसर्जन के लिए किस प्रकार उपदेश किया गया मामु का सब तो मेरी उपासना करो मेरी किस प्रकार प्रसर्जन के लिए इंद्र के द्वारा किया गया उपदेश का क्या है उपास मामु का का सत्व का क्या अर्थ है उपास है ना मामुका मामोपास कैसा हुआ मामुपास्व का हाँ ठीक है तो शासन ज्ञान से ये उपदेश है, ना? ये उपदेश संभव होता है, है। वामदेव अर्थ देखेंगे वामदेव आदि वर्ष वामदेव अर्थ है अहम तो आदि शब्दा नाम अपनी तत्क तत तत शरीरक परमात्मा परिवर्तान ज्ञाप आम तो शब्दों का तत्त तत शरीर परमात्मा में ही परिवर्तन ज्ञान अहम तो शब्दों की तत्व शरीरक परमात्मा में मतलब अहम मतलब क्या है कि जब अहम से क्या लेंगे पहले अपना आत्मा तो से पहले क्या लेंगे अपना आत्मा मतलब तत्व शरीर परमात्मा और जीवा शरीर परमात्मा लग जाए ना आहम तो शब्दों का भी तत्व शरीरक परमात्मा में ही परिवशन जानकर परिवशान करते गोधकता परवसन में क्या परमात्मा में ही गोधकता जानकर अच्छा या चर्चा जानकर भी कह सकते इंद्र ने मामुका मामुका ऐसा कहा एसा? कहा ऐसा ऐसा किसने इंद्र ने वो जान करके ना कि सत्य शरीर परमात्मा में ही इनका परिवधान है ऐसा जानकर मतलब ये परमात्मय अर्थ के बोधक है सब परमात्मय है ऐसा जानकर के इंद्र ने कहा है इसका क्या अर्थ है मद अंतर्यामिणम वो बात कि मेरे अंतर्यामी परमात्मा की उपासना करो ऐसा उसका अर्थ है ये भाव हुआ इसका भाव हुआ सूत्र का बामदेवगत हो गया अच्छा तो बामदेवगत को समझा रहे हैं बामदेव शब्द अभी तो नहीं आया ना व्याख्या में तो अब वामदेवगत का अर्थ आ रहा है एक ना नाम का ऋषि मतलब बामदेव नाम वाला ऋषि बामदेव नाम वाला बामदेव नाम वाले ऋषि में गर्भस्थ गर्भ में रहते हुए गर्भ में रहते हुए ही ब्रह्म ज्ञान वाला होकर ब्रह्म ज्ञान वाला हाँ गर्भस्था एवं गर्भ में रहते हुए ही ब्रह्म ज्ञान वाला होकर कौन बामदेव नाम वाला ऋषि है ना? आम मनु रन इत्यादि इत्यादि के द्वारा स्वस्थ स्वेतर से अपना अपने से भिन्न तथा सभी के ब्रह्मात्मकत्व को जानते हुए मतलब अपने ब्रह्मत्मकत्व को जानते हुए और अपने से भिन्न के ब्रह्मात्मकत्व को जानते हुए सभी के ब्रह्मात्मकत्व को जानते हुए जैसे अहम शब्द का अपने अंतर्यामी अहम शब्द का अपने अंतर्यामी ब्रह्म पर्यतता मानता है मतलब आम शब्द को अपने अंतर्यामी ब्रह्म पर्यत मानता है आम शब्द को, को अपने अंतर्यामी ब्रह्म पर्यंत मानता या आम शब्द को अपने अंतर्यामी ब्रह्म पर्यंत अर्थ का बोधक मानता है पर्यंत कहते किसी शब्द की समझे आम शब्द को अपने अंतर्यामी ब्रह्म पर्यंत अर्थ का बोधक मानता है तदवत उसी के समान उसी के समान हाँ उसी के समान ये किसका हो गया इसी सूत्रार्थ का सूत्र का अर्थ है कौन सा सूत्र है शास्त्र क्या उपदेशो मतलब ध्यान देना शास्त्र जन ज्ञान के अनुसार इंद्र ने प्रतन को उपयोग किया है, है तत्व मतलब कि तो, तो शरीर परमात्मा को बामदेव के सम्मान देखे बामदेव ने हम तो हमारी शब्दों की तत्व शरीर परमात्मा में बहुत अधिकाजान का प्रयोग किया है वहां प्रयोग किया है इससे क्या सिद्ध होता है की यह शब्द जो है ना तत्व शरीर को कहते हुए हाँ माता कहते हैं अब ये ध्यान लगाए रखना कि कल हम ये बताएंगे अभिलेखन साक्षात अपनी अविरोधन जेमिनी बात ही थोड़ी क्या रह गया हाँ तो इसको कल बता देंगे ओम शांति शांति है पहले क्या करेंगे इसको पढ़ा देंगे इसको तो इस साक्षात इस साथ तो नहीं तो हम तो उसको बंद करना चाहते थे हम सोचे धीरे धीरे उसको बंद कर देंगे लाभ है तो पहले उसको स्पष्ट बैठ गया स्पष्ट हो जाता है ना विषय इस प्रस्ता को बिल्कुल रहने में बैठ जाएगा हम उसे इतना ध्यान नहीं देते तो और इस